वेदान दर्शन की 105वीं कक्षा वेदान दर्शन के चतुर्थ अध्याय के तृतीय तक हम पिछली कक्षा में देख चुके थे और उसमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना इससे संबंधित कुछ चर्चा थी और मुक्ति की प्राप्ति उनको होती है जो प्रतीक का आलंबन करते हैं यानी प्रतीक का आलम्बन नहीं करते निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं वही मुक्ति तक पहुंच पाते हैं इत्यादि ये सारा विवरण हुआ था तो पिछले पार्ट में से इन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं नहीं है तो आगे देखिए चतुर्थ पाठ तो यहां से कैसे जाता है ये सब वर्णन पीछे हुआ तो ये अब ब्रह्म सूत्र का बिल्कुल अंतिम पाठ चल रहा है चौथे अध्याय का चौथा पाठ तो मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है और मुक्ति में क्या स्थिति होती है इत्यादि कुछ वर्णन हमारे को यहाँ देखने को मिलेगा तो चतुर्थ अध्याय का चौथा पाठ पृष्ठ संख्या दो पहला सूत्र है संपत्यात् संपत्य स्वे न शब्दाथ संपत्य ऐसा हो करके प्राप्त करके उसका आविर्भाव होता है उस रूप में आ जाता है वो आत्मा के लिए कहा जा रहा है से पता लगता है तो स्वे नब्दा शास्त्र के जो वचन मिलते हैं वहां पर स्वेन स्वे शब्द मिलता है स्व शब्द वहां पर मिलता है उससे पता लगता है कि आत्मा अपने रूप में वहां पर पहुंच जाता है जिस समय मुक्त होता है तो मुक्त अवस्था में वो अपने रूप में रहता है भाष्य देखिए, संपत्ति स्वे न आविर्भाव विद्वान कलु शरीर उत्क्रम ब्रह्मणी संपत्यते संबिशति तो जो ब्रह्म का उपासक विद्वान है वह इस शरीर से उत्क्रमित होकर शरीर से जा करके परमात्मा में संपन्न हो जाता है सम्पत्तें इस संपत्त तो को ही आगे इन्होंने खोला संविश्य सम्यक रूप से वहां पर प्रवेश कर जाता है नहीं। उसमें स्थित हो जाता है वैसे तो परमात्मा सब जगह है तो बद्धात्माएं भी परमात्मा में ही है लेकिन ये यहाँ तात्पर्य इस रूप में होगा कि परमात्मा के गुणों की प्राप्ति वहां पर हो जाती है इस रूप में वो सम्यक स्थित हो जाता है हम परमात्मा में रहते हुए भी अभी सम्यक रूप से स्थित नहीं है यानी परमात्मा के गुणों का अनुभव हम नहीं कर पाते उस तरह से जैसा कि मुक्तात्मा करता है हम विचारों में रखते हैं या किसी को थोड़ी अनुभूति होती है तो परमात्मा के गुणों का अनुभव कर पाना ये उसमें सम्यक रूप से प्रवेश है संपत्ति है तो संपत्ति संविशति तथा संपत्तिम संवेश सत्य स्वेन रूपेन आविर्भाव प्रकटी भाव प्रकटी भावो भवती भा तो वहां पर यानी मुक्ति में इस संपत्ति को संपत्ति को आगे खोल दिया संवेश को प्राप्त करके वह यानी वो जीवा, आत्मा जीवात्मा अपने स्वरूप में आविर्भाव होता है प्रकटी रूप होता है प्रकटिभाव को प्राप्त करता है आत्मा का जो अपना स्वरूप है प्रकृति से भिन्न जड़ वस्तु से भिन्न स्वतंत्र पृथक बंधन रहित स्थिति उसको वो वहां प्राप्त करता है यद्यपि परमात्मा से युक्त रहता है और परमात्मा के गुणधर्मो को भी वो अनुभव करता है किस रूप में कोई कह सकता है कि आत्मा अपने रूप में कहा रहा मुक्ति में क्योंकि तो आनंद गुण और जो ज्ञान गुण वहां प्राप्त हो रहा है वो आत्मा का अपना तो नहीं है और अव्याहत गति से जो वो भ्रमण कर रहा है वो भी उसका अपना नहीं है उसका अपना कहाँ हुआ परमात्मा का आनंद आ रहा है तो आत्मा अपने रूप में कहा हुआ क्योंकि आत्मा में स्वयं का आनंद नहीं होता बंधन में था तो प्रकृति के सुख दुख भोगता था मुक्ति में है तो परमात्मा का आनंद भोगता है उसका अपना तो नहीं है तो अगर हम यू शब्द का प्रयोग करें कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है तो उसका क्या मतलब लेना होगा एक तरफ शास्त्रों में मिलता है कि वहां ज्ञान आनंद की प्राप्ति होती है और एक तरफ लिख रहा है लिख रखा है कि वो अपने रूप में स्थित होता है तो अपने रूप में तो ज्ञान आनंद की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए परस्पर विरुद्ध कथन लगने लगेगा तो ऐसे में हमें वहां पर विसंगति लगानी होगी कि अपने रूप का मतलब क्या है तो अपने रूप का मतलब है स्वतंत्र होता है वो अपने तंत्र में होता है अपने आधार पे वो पर वो वहां पर चलता है यद्यपि परमात्मा के आनंद जान को भोगता है लेकिन उसमें भी वो स्वतंत्र है वो चाहता है कि मेरे को ये मिले वो भ्रमण भी करता है तो संकल्प मात्र से कर लेता है वो चाहता है इसलिए वहां पर जाता है परमात्मा की तरफ से कोई बंधन नहीं होता है कि आप यहीं टिके रहो या आपको वहां बैठे रहना है या आपको वहां जाना है तो परमात्मा का कोई नियम नहीं चलता है परमात्मा कोई नियम उन पर नहीं लगाता है। केवल इतना तो रहता है जगत व्यापार वर्जम जो वेदांत का ही सूत्र है वो तो जगत के व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और करेगा भी क्यों उसका आवश्यकता ही नहीं है मुक्त को संसार में जो चल रहा है वो तो परमात्मा करवा रहा है और जीव लोग अपने अपने स्वतंत्रता से कर रहे हैं तो प्रकृति में जब आत्मा रहती है प्रकृति के बंधन में तो ये अपनी इच्छानुसार नहीं चल सकता ये अपने रूप में स्थित नहीं है अभी अगर अपने रूप में स्थित नहीं होने की व्याख्या हम प्रकृति के संदर्भ में ये करें कि प्रकृति के सुख दुख मिलते हैं तो फिर तो मुक्ति में भी ऐसा ऐसा ही दोष आएगा वहां परमात्मा से आनंद ज्ञान मिल रहा है उस रूप में तो वहां भी अपने स्वरूप में नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज है जो बंधन में तो नहीं होती है बंधन में तो होती है लेकिन मुक्ति में नहीं होती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं अथवा बंधन में होती बंधन में होती है और वहां नहीं होती है तो स्वतंत्रता की दृष्टि से कि जैसा हम चाहते हैं वैसा कर सकें अभी सामान्य रूप से हम मनुष्य जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं एक स्वतंत्रता है, सीमित मात्रा में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें लगेगा कि हम ये नहीं कर सकते अन्य प्राणी भी अपने अपने ढंग से थोड़ा बहुत खाना पीना घूमना करते रहते हैं अपनी स्वतंत्रता लगती है वहां पर भी लेकिन फिर भी बंधन में है और हम भी बहुत स्वतंत्र अपने को अनुभव करते हुए भी बंधन में है सीमाए हैं हमारी लेकिन मुक्ति में ऐसा नहीं होता है वो तो संकल्प मात्र से जहां जाना चाहता है वहां कोई रुकावट ही नहीं है किसी भी तरह की शरीर की बाध्यता नहीं है शक्ति की न्यूनता नहीं है परमात्मा की सहायता से हम जैसा चाहते हैं परमात्मा वैसा वैसा हमें भ्रमण करा देता है हम आनंद चाहते हैं आनंद देता रहता है हम ज्ञान चाहते हैं जिस चीज का ज्ञान चाहते हैं वो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो बिल्कुल अपने रूप में हो गए की जैसा हम चाहते हैं वैसा वहां होता रहता है जैसी हमारी इच्छा है वास्तविक इच्छा वैसा वहां होता रहता है ऐसे में हम कहेंगे कि आत्मा वहां पर स्वरूप में स्थित होता है किसी का नियम उस पर बंधन नहीं होता तो सत्य स्वयं ने रूपे प्रकटी भावोभावती है कुतो अवगम्य कैसे जाना है आपने कैसे जाना जाता है तो सप्ताह तद विषय वचना उससे संबंधित ये शास्त्र का वचन मिल रहा है छंदों के उपनिषद का अनेक बार आ चुका है ऐसा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप सम्पद स्वयं रूपे नभिनिष्पे ये जो संप्रसाद है आत्मा इस शरीर से उठ करके निकल करके मृत्यु के बाद में जीवन मुक्त और परम ज्योति रूप सम्पद्य उस परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके रूप में निष्पन्न हो जाता है तो देखिए परमात्मा की प्राप्ति तो ये भी यहाँ पर कह रहे हैं और परमात्मा की प्राप्ति तो यही कही जाएगी कि उसके गुण हमारे को मिलने लग जाते हैं आनंद आदि इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि अपने रूप में स्थित होता है तो केवल वही अर्थ निकल सकता है कि वो स्वतंत्र रहता है और नहीं रहता है वहां पर इस रूप में वो अपने अधीन है स्व से कहा गया तो आगे प्रश्न किया कदा कह अतचते कि ये कब प्राप्त इस स्थिति में प्राप्त होता है अपने रूप में स्वयं अपने स्वरूप में कब आ जाता है और कौन आता है तो उत्तर दिया दूसरे सूत्र में मुक्त है प्रतिज्ञानात जो तो मुक्त हो गया है नितांत तो मुक्त हो गया है वो ऐसा होता है क्योंकि प्रतिज्ञाना इसमें शास्त्र के अंदर ये प्रतिज्ञा की गई है वचन कहा गया है एक हम जीवित अवस्था वाले व्यक्ति को भी मुक्त कह देते हैं ये तो मुक्त पुरुष है वहाँ मुक्त पुरुष का मतलब जीवन मुक्त होता है नितांत मुक्त नहीं होता है क्योंकि तो शरीर तो है ही वहां पर और नितांत मुक्ति की बात है वो अलग उसको भी मुक्त कहते हैं लेकिन विशेषण लगा देते हैं नितांत मुक्त लेकिन जहां और कुछ नहीं कहा गया हो केवल मुक्त कहा गया हो और आसपास के वर्णन ऐसे हो तो वह नितान्त मुक्ति ही गृहित होगी जो कि यहां पर हमें ग्रहण करनी हो भाष्य देखिये मुक्त हसन यदा मुक्त हो तथा जब वो मुक्त हो जाता है तब क्या होता है कथम प्रतिज्ञाना प्रतिज्ञा आता है खलु मुक्त तत्र प्रतिज्ञा से वचन से पता लगता है कि ये वहां पर मुक्त हो गया है कैसे अशरीरम वावसंतम न प्रिय प्रिय जब अशरीर हो जाता है अशरीर होने पर ही यानी शरीर से रहित होने पर ही प्रिय और अप्रिय उसको छूते नहीं है इसके पहले का जो वचन है वो शरीरम वा अपहति नास्ती शरीर के रहते तो प्रियता अप्रियता का पूर्ण नाश नहीं हो सकता प्रियता अप्रियता जुड़ी ही रहेगी और वहां केवल प्रियता ही प्रियता रहती है, अप्रियता कुछ नहीं आती मुक्ति के अंदर तो जब तक शरीर है कोई कितना भी जीवन मुक्त हो जाए प्रियता अप्रियता तो रहेगी ही तो यहाँ चूंकि अशरीर कहा गया इससे पता लगता है तो भाष्यकार कहते हैं अशरीर है शरीर संबंध रहित तो मुक्त शरीर के संबंध से रहित जो मुक्त है वो तो नितान्त मुक्त ही होगा अब ये एक प्रश्न और उठा रहे हैं प्रथम सूत्र में आया था एश है संप्रसादो तो ये बोले संप्रसाद क्या है इसे क्या मतलब लेंगे तो भूमिका में प्रश्न किया संप्रसाद्य एवं तु सह सुषुभता अवस्था गलू स शरीरों अमुता अगर ये सम्प्रसाद है इसका क्या मतलब है तो अपने स्वरूप में स्थित होता है अगर ऐसा कहा जाए इतना ही तो जो सुषुभता अवस्था में स्थित होता है स उसको तो फिर मुक्त नहीं कहेंगे पीछे जो इन्होंने कहा था कि जो शरीर से चला जाता है शरीर से चला जाता है वो ही मुक्त होता है जबकि वहां पर कथन किया गया समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। तो जो सुषुप्ता अवस्था में है वो तो फिर उस समय मुक्त अवस्था में नहीं कहलाएगा अथ्रोच इसके लिए यहां पर कह रहे हैं आत्मा प्रकरणा तीसरा सूत्र यहाँ पर आत्मा शब्द संप्रसाद का मतलब आत्मा ग्रहण किया जाना चाहिए क्यों क्योंकि प्रकरण से आत्मा ही आ रहा है वहां पर उसी को भाष्यकार खोल रहे स संप्रसादो यो अत्र उच्चते जिस संप्रसाद का यहाँ पर वर्णन किया गया न स शरीरों अभिलक्षिता स शरीर जो है उसको यहाँ पर नहीं कहा गया है स शरीर आत्मा को नहीं कहा किन्तु स आत्मा अस्ती प्रकरणा वो तो केवल शुद्ध आत्मा है कैसे पठ्यते ही आत्मा तत्र संप्रसाद प्रकरणे ये जो संप्रसाद वाला वाक्य है इससे पहले आत्मा शब्द पढ़ा गया है उस वचन को यहाँ पर दे रहे हैं तत्ता तत तत समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न विजाना एश आत्मा ये हो वाच तो जहाँ पर ये सोया हुआ समस्त हो गया मिल गया है और सम्यक रूप से प्रसन्न है और सपनों को भी नहीं देखता है ये वो आत्मा होता है तो ये जो वचन है आठ ग्यारह एक का और जो ऐशा संप्रसाद वचन है, है ये आठ बारह तीन का है उसे आगे का है तो इनका कहना है कि यह आत्मा का प्रकरण यहां पर चल रहा है इसलिए सम्प्रसाद का मतलब आत्मा का ग्रहण होगा सशरीर आत्मा का नहीं होगा आगे स आत्मा परमात्मान प्राप्त कथम अवतिष्ठते मुक्तावस्थाया तो जब ये मुक्त हो जाता है आत्मा और मुक्ति में चला जाता है परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो वहां पर उसकी क्या स्थिति होती है कैसे रहता है तो उसके लिए चौथा सूत्र कहा अविभागे न दृष्टत्व वह अब अविभाग रूप में रहता है विभाग नहीं होता है उसका ब्रह्म के साथ में अविभाग रूप में रहता है जैसे दृष्टत्वाद ऐसा शास्त्र में देखा जाता है शास्त्र का वचन प्राप्त होता है यह विभाग कैसा है उसको भाष्यकार खोल रहे हैं तो तथा परमात्मी मुक्तात्मा अविभागेना तात्मेना दुग्धे जलम इवा अवतिष्ठते उस परमात्मा में ये मुक्तात्माए अविभाग रूप में रहती है अविभाग को इन्होंने खोल दिया तात्धर्मी उसके धर्म से युक्त उसके धर्म के साथ साथ उसके धर्म यानी परमात्मा के धर्मों के साथ साथ परमात्मा के धर्मों जैसी वो होती है कैसे तो दुग्ध जलम अवतिष्ठ थे जैसे दूध में पानी रहता है तो पानी भी दूध ही बन जाता है पानी दूध में रहेगा तो दूध ही बन जाता है तो इस तरह से आत्मा भी वहां परमात्मा जैसा ही हो जाता है दुष्टत्वाद ऐसा देखा जाने से शास्त्र वचन श्रुतो दृश्य थे तस्मा चूंकि श्रुति में यह वचन मिलता है यथा अस्मिन् लोके क्रतु जिस तरह के कर्म वाला क्रिया वाला मनुष्य यहाँ पर होता है तो यहाँ से जाने के बाद भी वैसा ही होता है अर्थात कर्मानुसार उसको जन्म मिलता है और कर्म के समय जैसी भावना वासना थी वैसी ही भावना वासना यानी संस्कार अगले जन्म में भी उसके रहते हैं वैसे वैसा ही रहता है तो इसी इससे पुष्टि ले करके ये तो प्रतीक के रूप में कहा क्योंकि यहां पर यथाक्रतु कहा है तो यथाक्रतु से कर्म विशेष का तो कथन है नहीं जिस भी कर्म वाला यानी जैसे भी कर्म हो वो तो खुदे कर्म भी हो सकते हैं अच्छे कर्म भी हो सकते हैं सकाम कर्म भी हो सकते हैं निष्काम भी कर्म हो सकते हैं न तो केवल इतना ही कहा है ना यथाक्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवती इस जन्म में जिस तरह के कर्मों वाला होता है बढ़ने के बाद भी वैसा ही होता है वैसे ही कर्म करता है वैसी ही भावना होती है और कर्मानुसार वैसा ही फल प्राप्त करता है तो इसमें अब ये एक चीज जोड़ रहे हैं कि ब्रह्म क्रतुर ही ब्रह्मोपासको ब्रह्म उपासक है वो किस कैसा कर्तु होता है वो ब्रह्म क्रतु होता है वो तो ब्रह्म से संबंधित कर्म करता रहता है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कर्म करता रहता है तो ब्रह्म क्रतुर ब्रह्म उपासको भवती स मुक्त है सन ब्रह्मधर्मी भविष्य तो जब वो मुक्त हो जाएगा तो ब्रह्मधर्मी हो जाएगा यहां ब्रह्म क्रतु है तो मरने के बाद में मुक्ति को जब प्राप्त होगा तो ब्रह्म धर्म वाला हो जाएगा जैसे धर्म ब्रह्म के हैं परमात्मा के हैं वैसे ही उसके हो जाएंगे तो जैसा है यहाँ है वैसा वहां है ये नियम एक इन्होंने निकाला यहाँ से था चातधर्म्यम अपि श्रुत और वह किस तरह के धर्मों से युक्त तो होता है तात्मता है क्या तो उसका भी वचन शास्त्रों के अंदर मिलता है इन्होंने मुंडको परिषद का एक वचन दिया यदा पश्य पश्य ते जब ये पश्य जीवात्मा उस रुक्म वर्ण ज्योति स्वरूप स्वर्ण के समान परमात्मा को देखता है कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म जो सबका करता है ईश है ऐसे पुरुष जो की ब्रह्म की योनि है यानी वेद का कारण है तथा विद्वान पाप पुण्य विधु तो वो विद्वान पाप और पुण्य से छूट करके उसको झड़का करके निरंजन है परमम साम्य मुपैती दोषों से रहित तो होके उस परमात्मा से परम साम्य को प्राप्त होता है परम साम्य संपत्ति रत्र विता आस्ती परम साम्य की प्राप्ति संपत्ति यहां पर कही गई है अब इस परम साम्य शब्द को भी समझने की बात है कि परमात्मा से परम साम्य हो जाना इसका क्या मतलब है बिल्कुल परमात्मा जैसा हो जाना यह एक परम साम्य का अर्थ है परम साम्य तो तभी होगा हम किसी से कुछ गुणों में समान हो कुछ गुणों में असमान हो तो इसको परम सामान्य तो होना साम्य तो होना कहेंगे सारे के सारे गुणधर्म जो परमात्मा के हैं वैसे ही आत्मा में आ जाएंगे वो परम साम्य है ऐसा एक अर्थ सामान्य रूप से ले सकते हैं क्योंकि तो परम तो सबसे ऊंचाई होना चाहिए उससे अधिक साम्य नहीं हो लेकिन ये चूंकि संभव नहीं है परमात्मा सर्वव्यापक है परमात्मा सृष्टिकर्ता है सर्वज्ञ है लेकिन जीवात्मा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जैसा परमात्मा है इसलिए परम साम्य की ये व्याख्या नहीं यहां पर संगत लगेगी ये नहीं लगेगी तो उससे नीचे के गुण कुछ मिलेंगे कुछ कम गुण मिलेंगे तो उसको परम साम्य कैसे कहेंगे तो, तो नीचे का अवर साम्य हुआ कुछ के साम्य हुआ तो परम साम्य में शब्द की सार्थकता भी हमें वहां पर देखनी है तो उसका अर्थ फिर हाल ये जाता है कि जितना साम्य संभव है जितना साम्य संभव है उतना पूरा पूरा हो जाता है परमात्मा के सारे गुण नहीं आएंगे सारे गुण हम नहीं ले सकते हम वैसे नहीं बन सकते लेकिन जितने हो सकते हैं वो सारे के सारे हो गए उससे अधिक साम्य संभव नहीं है इसको परम साम्य कहेंगे अब ऐसे संगति लग जाएगी हमारी तो उस परम साम्य को ये प्राप्त कर लेता है ये सूत्र पीछे भी आया था हमारा जो चार दो सोलह के अंदर चक्र था वहां इसको उद्धत किया था इन्होंने तो ये तो विद्वान मुक्ति में कैसी साम्यता को प्राप्त होता है वो यहां पर कहा गया है आगे पांचवा सूत्र इसी में जैमिनी का मत बताया जा रहा है ब्रह्मेण जैमिनी उपन्यासादिभ्य ब्राह्मे ना यानी ब्रह्म के धर्मों के साथ में ये युक्त तो हो जाता है ऐसा जमीनी आचार्य मानते हैं।, हैं तो मानते हैं तो उपन्यास आदि के कारण से जो दृष्टांत उदाहरण दिए गए हैं उसकी समानता से ऐसा समझना चाहिए कि तो मुक्ति में आखिर हो क्या जाता है परमात्मा की तरह हम कैसे हो जाते हैं क्या होता है उस संदर्भ में आगे कहा ब्राह्मेण धर्मेण अवतिष्ठते इति मुक्त पर धर्मो के ब्रह्म के धर्मों के धर्मों साथ साथ वो वहां पर रहता है उपाद्यते यो उपन्यास सउपन्यास उपन्यस्य उसी को आगे खोल दिया उपक्षिप्ते रखा जाता है उपस्थित किया जाता है और उसी को आगे खोल दिया दृष्टान्त से उपादित किया जाता है उसको से पुष्टि किया जाता है जिस विचार को सउपन्यास उसे उपन्यास कहते हैं आदि ना फल व्यवहार उच्च गृह थे उपन्यासा जिह आदि शब्द भी लगाया तो उपन्यास के अतिरिक्त भी कुछ न कुछ हमें लेना होगा तो उन्होंने यहां पर दो चीजें ली है एक तो फल और दूसरा व्यवहार जीवात्म किला स्वभावो यत्र अवतिष्ठते तत्धर्मा भूत अवतिष्ठते अब इन्होंने एक बात कही सिद्धांत के रूप में कि आत्मा जहां भी रहता है उसके गुण धर्म उसमें आ जाते हैं जीवात्मा का ये स्वभाव है कि जहां वो ठहरता है वो तत्धर्मा होकर के ठहरता है जिस जगह ठहरा हुआ है उसके धर्म उसमें भी आ जाते हैं उससे प्रभावित हो जाता है ये आत्मा का स्वभाव है उदाहरण के लिए इन्होंने दिया पृथ्वी लोके पार्थिवम शरीरम अवाप्य अवतिष्ठते पृथ्वी लोक पे आता है तो पार्थिव शरीर को लेकर के ठहरता है तो वो उसकी गतिविधियां पृथ्वी तो से प्रभावित होती है जैसे हमारा पार्थिव शरीर अग्नि अग्निलोक आग्नेयन शरीर धर्मे अवतिष्ठते है और अग्निलोक में जाता है तो आग्नेय शरीर से युक्त होता है वहां उससे प्रभावित होता है तद्वत ब्राह्मणी से मुक्त हसन ब्राह्मेण धर्मणा अवतिष्ठ तो परमात्मा में जब वो मुक्त होता है तो परमात्मा के धर्मों से युक्त होता है फलम मुक्तो ब्रह्मेण धर्मेण शरीर स्थानीय न भूंगते और फल क्या होता है कि वो जो मुक्त है वो परमात्मा के धर्म से और वो परमात्मा के धर्म ही उसके शरीर स्थानीय है यानी शरीर जैसे हैं जिस प्रकार से बद्धावस्था में ये शरीर हमारा होता है साधन होता है ऐसे ही मुक्तावस्था में परमात्मा के धर्म ही उसके शरीर का काम करते हैं यानी परमात्मा की शक्तियां ही उसके सहयोग का कारण बनती हैं शरीर की तरह से होती है तो परमात्मा के धर्मों से ही जो कि शरीर स्थानीय है उसी से वो वहां के सुख का आदि को भोगता है तथा ही वह दयानंद दर्शिना अप्युक्त महर्षि ने भी ये बात कही है इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है सत्यात प्रकाश के नवम समोल्लास क्या लिखते हैं जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है ये शरीर माध्यम बनता है वैसे परमेश्वर के आधार पर मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है तो परमात्मा ही आश्रय होता है आप पूछ रहे लेते उससे तो वहां मुक्ति का आधार मुक्ति में परमात्मा का ब्रह्म का आधार रहता है उसी आधार पे आनंद भोगता है उसी के आधार पे जन प्राप्त करता है उसी के आधार पे गति करता है इधर उधर देखता है व्याहत गति से जाता है वो सबका सब परमात्मा के ब्रह्म के आधार पर करता है आगे यदि तत्व ब्रह्मणी ब्राह्मण धर्म विज्ञान आनंद आदि कम न आदरित यदि मुक्ति में परमात्मा के धर्म ये विज्ञान और आनंद आदि को प्राप्त न करे तो तरही तदगत सुखम नापू तो फिर उस परमात्मा में जो सुख है वो तो प्राप्त कर नहीं सकता है वो मुक्ति को लाभ फिर मुक्ति का लाभ क्या हुआ तथा व्यवहार चापी तत्र कथम और फिर तो वहां व्यवहार भी नहीं हो सकता है जीवात्मा को यदि परमात्मा का सहारा ना मिले मुक्ति में तो क्या व्यवहार करेगा शरीर तो है नहीं स्थल शरीर भी नहीं है सूक्ष्म शरीर भी नहीं है तो करेगा क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता आत्मा अपने आप में तो इतनी सी सामर्थ्य है उसकी, अपने आप कुछ नहीं कर सकता दूसरी तरफ आप बहुत सुनते होंगे कि आत्मा में तो महान शक्ति है अनंत शक्ति है हम कुछ भी कर सकते हैं एक तरफ सिद्धांत तय कहा जा रहा है कि आत्मा में कोई शक्ति नहीं है अपनी बिना साधनों के कुछ नहीं कर सकता तो जब ये कहा जाता है कि आत्मा की अपनी बहुत शक्ति है वो साधनों से युक्त तो ही शक्ति का कथन होता है कि तो शरीर मन बुद्धि आदि के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं कल्पनातीत चीजें भी कर सकते हैं कुछ लोग पाते है कर सक तो उस दृष्टि से ये प्रेरणा दी जाती है कि आत्मा की बहुत शक्ति है लेकिन यदि तत्वता देखा जाए तो आत्मा अपने आप में बिना इन साधनों के कुछ नहीं कर सकता तो अगर मुक्ति में परमात्मा की सहायता नहीं मिल रही है उसके गुण नहीं मिल रहे हैं, तो वह, वहां भी कुछ नहीं कर सकता ऐसे ही पड़ा रहेगा कोई व्यवहार नहीं कर सकता आगे मुक्त संद्याहत गति कह तत्र कामचारी सबती तदानीम से सत्य का महा सत्य तो जो मुक्त हो जाता है तो वहां अव्याहत गति से जा सकता है व्याहत व्याहत गति मतलब मतलब तो बाधित बाधित अव्याहत मतलब जो नहीं होती निर्बाध रूप से जाता है कोई रोक, रोक टोक नहीं होती अभी जितने भी वाहन चलते हैं उसमें रोक टोक तो होती है किसी न किसी की वायु की होती है जमीन की होती है घर्षण होता है वो रुकावट डालता है और नहीं तो गुरुत्वाकर्षण भी खींचता है ये सब बाधाएं होती है अंतरिक्ष में भी जब जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण खींचता भी है रोकता भी है तो अपनी तरफ खींचता भी है ये सारी चीजें कुछ ना कुछ चलती हैं। तो ये जो विभिन्न बल हैं, वो कोई वहां पर बाधा नहीं खड़ी कर, करते इससे ये प्रभावित नहीं होता निर्बाध रूप से चलता जाता है इसीलिए उसको कहा जाता है कि तो वो सत्य काम होता है और सत्य संकल्प होता है सत्य काम का मतलब तो अर्थ ये लेते हैं कि उसकी जितनी कामनाएं वो सच्ची होती हैं, यानी वो उचित कामनाएं ही करता है गलत कामना ही नहीं करता है कामा, यजमान की सत्य कामनाएं परिपूर्ण तो एक तो सत्य काम का मतलब होता है कि उसकी कामनाएं है अच्छी हैं, उचित हैं, और एक सत्य काम का मतलब होता है उसने जो जो कामना की वो सच हो जाती है जैसा सोचा ऐसा हो गया ये सोचा तो वो हो गया ये सोचा तो वो हो गया ये भी कहेंगे ये तो सत्य काम है दो तरह से अर्थ होते हैं सत्य काम है और सत्य संकल्प है कामना और संकल्प जो निश्चय करता है वहां भी यहां भी दोनों ही अर्थ होते हैं कि जितने संकल्प करता है वो सच्चे ही करता है अच्छे ही करता है और एक है कि वो जो भी संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है दो तरह से अर्थ कहते हैं तो यहां तात्पर्य व्याहत गति से और कामचारी जो है कि जैसा वो सोचता है वैसा हो जाता है लेकिन साथ में बात जुड़ी हुई है कि वो गलत वहां सोचता ही नहीं है जो उचित है जो हो सकता है वही वो सोचता है गलत नहीं सोचता है तो दोनों अर्थ वहां तो पर जुड़ जाएंगे लेकिन मुख्य अर्थ क्या है कामाचार का जैसी इच्छा है वैसा वहां पर होता है अर्थात कोई बंधन नहीं है इसीलिए तो मुक्ति कहते हैं उसको न तो दस के बंधन है हमारे अपने बंधन है हमारे शरीर के बंधन है हमारे अपने मन के बंधन है अपने विचारों के बंधन है अपने सिद्धांतों के बंधन है फिर परिवार के बंधन है फिर समाज के बंधन है राष्ट्र के बंधन है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के राष्ट्र के भी बंधन रहते हैं दबाव रहते हैं उनको निर्णय लेने पड़ते हैं निर्णय बदलने पड़ते हैं कितने स्वतंत्र हैं कितनी जगह पे कार्यालय में जाते हैं वहां है अधिकारी का है प्रतिबंध रहता है ना पढ़ते हैं तो वहां पर अध्यापकों का आचार्य का प्रतिबंध रहता है गृहस्थ में रहता है पति पत्नी का दोनों का बंधन रहता है बंधन से मुक्त कहां पर है वानपस्सी का भी बंधन रहता है भविष्य समाज पर निर्भर रहता है सन्यासी का भी बंधन रहता है हालांकि सन्यासी मुक्त तो होता है कुछ भी बोल दे कहीं भी कुछ जाकर के लेकिन फिर भी प्रभावित तो होते ही है उसमें कुछ प्रभावित होते ही है तो इतने सारे बंधन होते हैं हमारे और उन बंधनों के बीच में ही अपना रास्ता निकालना होता है जिंदगी का लेकिन मुक्ति में ये नहीं होता है किसका बंधन है वहां पर किसी आत्मा का बंधन नहीं है कोई आत्मा हो कितनी भी हो कोई बंधन नहीं है और कुछ नहीं तो हम अपना जो बंधन कर लेते हैं कि लोग देख रहे हैं लोग क्या कहेंगे वो तो लोग देखे या ना देखे रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं ऐसे कपड़े नहीं हुए तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे और तो भले ही लोग नहीं देख रहे हो हम ही सोच रहे हैं कि पता नहीं सब मेरे को ही देख रहे हैं जैसे तो लेकिन फिर भी एक हमने अपने ऊपर बंधन बांध लिया ना कि लोग क्या कहेंगे लोग कैसा देख रहे होंगे अपने आप ही हमने बंधन बांध लिए वहां कोई बंधन ही नहीं है मुक्ति के अंदर किसी व्यक्ति का किसी से कोई लोक लाज नहीं किसी कोई शिष्टाचार करने की कोई बात नहीं की भाई ऐसा ही बोलो ऐसा बोल दिया है या नमस्ते ऐसे किया तो वो बुरा मान जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा इसको ये लेन देन करना है ऐसा व्यवहार करना है और कुछ भी नहीं कोई किसी से नाराज नहीं कुछ नहीं किस तरह का प्रतिबंध है वहां पर न स्थान का बंधन है न गति का बंधन है न कुछ और प्राप्ति का बंधन है कोई बंधन ही नहीं है इसीलिए तो उसको मुक्त कहते हैं मुक्ति कहते हैं तो अब वो बिना बाधा के उसका कामाचार तो जो सत्य संकल्प और सत्य काम शब्द प्रयोग किए गए ये कामाचार की दृष्टि से है जो चाहे वो गलत वो चाहेगा ये साथ में जोड़ी लेंगे तो दोनों अर्थ आ जाएंगे आगे तो जैमिनी का मत आया अब यहां पर ऑडुलोमी का मत कहा जा रहा है अंतर नहीं है इनमें एक दृष्टि से देखेंगे तो सब वही पहुंच रहे हैं बिल्कुल एक ही जैसी ही बात है तो ये क्या कहते हैं छठे सूत्र में चिति तन मात्रेणा तथात्मकत्वातुल वो चिति तन मात्र है चिथि मतलब चेतन शक्ति चेतन शक्ति मतलब संज्ञान जानने वाली अनुभव करने वाली बस वो चिति शक्ति अपने आप में रहती है चिथी शक्ति योगदर्शन में भी उसी तरह से आता है कि अपर्ग में कैसे वो चिथी शक्ति अपने आप रहती है प्रकृति के बंधनों से छूट जाती है तो चिथी तन मात्र रहती है बस वही रहती है और कुछ नहीं त्मकत्वात्थ वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित होती है अपने चेतन स्वरूप में स्थित होती है ये आडुलोमी ऑडुलोमी का मत है सऐश मुक्तात्मा मुक्त तन मात्र अवतिष्ठ थे तो मुक्तात्मा मुक्ति में चिति इस मात्र मात्र इसी रूप में रहता है अब, अब बाकी सारे विशेषण हटा दिए बाकी कोई गुणधर्म नहीं बस चेतन है चिति मात्र है और कुछ नहीं सब कुछ हटा दिया मैं नहीं तू नहीं कुछ नहीं मेरा नहीं तेरा नहीं कुछ नहीं बस चिते उसके लिए योग दर्शन का इन्होंने कहा चितिरे वुरुष पुरुष पुरुश जो आत्मा है वो क्या है चेतन शक्ति चिति मात्र है आत्मा ही चितिश्चेतनत्वा आत्मा चिति है क्यों क्योंकि वो चेतन है आत्मत्व मात्रे न चैतन्य मात्रे अवतिष्ठते तो चिति मात्र को इन्होंने खोल दिया आत्मत्व मात्र में आत्मा का जो अपना स्वभाव है स्वरूप है केवल उसी रूप में रहता है इसी को आगे खोल दिया चैतन्य मात्र रूप में रहता है नहीं तत्र अचेतनत्व संस्पर्शो वित्तते अचेतनत्व का यानी जड़ का महासंस्पर्श यानी योग कुछ भी नहीं रहता है जड़ वस्तु से कोई संपर्क नहीं रहता है कुतः क्यों तदात्मक तस् चेतन स्वरूपत्व वो चेतन स्वरूप है चेतन स्वरूप आत्मा तथा स्वयं रूपेण अवतिष्ठते। थे चेतन स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप में जाती है यानी चेतन रूप में जाती है फिर वही वचन दिया इन्होंने चंदोके का परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पे अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है उक्तम दयानंद दर्शिना मैं दयानंद के द्वारा भी ये लिखा गया है नीचे इन्होंने टिप्पणी दी है कि स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है जीवात्मा मुक्ति में अपनी शक्ति से हो जाता है उसकी अपनी शक्तियां तो वहां रहती हैं जो वहां उन्होंने चौबीस शक्तियां बताई हैं सत्या प्रकाश में उन चौबीस शक्तियों से तो युक्त रहता है आत्मा क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक है उद्भूत हो या अन्भूत हो वो अलग बात है लेकिन वो शक्तियां उसकी आत्मा की अपने साथ में रहती है उसके गुणधर्म साथ में ही रहेंगे कहां जाएंगे नित्य वस्तु के गुणधर्म उसके साथ ही रहते हैं तत्व चैतन्य रूपेण अवस्थान अडुलोमिर आचार्यो मन्यते तो वहां पर उस आत्मा के चैतन्य रूप में अवस्थान होने से ये औडुलोमी आचार्य का कहना है आत्मा चेतना और आत्मा चेतन है कैसे उसकी पुष्टि के लिए एक वचन दे दिया एवं वारे अयम आत्मा अनंतरो अबाह कृत्न प्रज्ञान घना एव तो ये जो आत्मा है परमात्मा ये अनंतर है और अभा है अनंतर का मतलब अंदर नहीं है और अब अभाये बाहर भी नहीं है तो कहां पर है कहीं पर भी नहीं है ना अंदर है ना बाहर है तो कहां है कहीं नहीं है तो दूसरे ढंग से कहेंगे जो अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है वो सब जगह है तो केवल शब्द लगाएंगे मात्र मात्र अंदर नहीं है जो अनंतरह का मतलब है जो मात्र बाहर नहीं है वो यानी सब जगह है कृष्ण संपूर्ण है वो प्रज्ञान घन एव यानी ज्ञान से युक्त जान का घन है बस केवल ज्ञान ही ज्ञान है आयुर्वेद में घनवटी बनती है ना औषधियों को उबालते हैं काढ़ा बनाते हैं तो पानी उड़ाते हैं तो उसका जो सार सार भाग होता है ना उसको घन कहते हैं एकदम घट्ट सान्द्र सांद्र तनु और सांद्र होता है ना कंसेंट्रेटेड जो होता है कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा घनीभूत हो जाता है वो तत्व तो उसमें तीखा हो जाता है गुण बढ़ जाते हैं ऐसा वो है विज्ञान से युक्त बिल्कुल आगे जैमिनी औडोलोमी मत यो समय प्रदर्शती बादरायण तो ऋषि इन दोनों का सामंजस्य बना रहे हैं सातवां सूत्र एवं उपन्यास पूर्वभावात भाव अविरोधम बादरायण की एवं अभी ऐसा भी मान लें कैसा जो कि पिछले सूत्र में कहा मुक्त आत्मन चितिमात्र अवस्था ने केवल चिती मात्र में रहना ऐसा माने तो भी पूर्व भावात् पूर्व को खोल भावात् इन्होंने चिथित पूर्वम निष्पत्य निष्पत्य मानत ब्रह्मस्वरूप जैविनी मतात् तो पूर्व भावात् मतलब जो पूर्व में स्थिति थी चिती मात्र जो उसका पूर्व रूप था तो और ब्रह्मस्वरूप से पहले जो चीज थी उसको जेमिनी के मत में अविरोधम उपन्यासात बाधरायण न विरोधा मन्यते बादरा इसमें कोई विरोध नहीं है क्यों नहीं है खोल रहे हैं। उपयुक्त निगमनात उपन्यास को खोल दिया उपयुक्त निगमन निश्चित अर्थ वहां पर उदाहरण देने से उदाहरण दिया यथा अग्निम प्राप्त स्वर्णम सुवर्णम अग्नेतापेन तप्तमअपी भवती मलात्मुक्त स्वरूपम उपलब्धते उपलब्धते तो जैसे अग्नि को प्राप्त करके सोना अग्नि के ताप से तप्त होता हुआ भी मल से मुक्त हो जाता है लेकिन फिर भी अपने रूप में रहता है अग्नि से तप्त भी हो गया मल भी निकल गया लेकिन सोना सोना ही रहता है वहां पर बदलता नहीं है ऐसे तथा वह ब्रह्म नामक परम ज्योतिरूप सम्पत्य मुक्तात्मा ब्रह्म ब्रह्मम रूपम आदत्यम आदत्य उस तो परम परमात्मा को प्राप्त करके परम ज्योति को प्राप्त करके आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो अपने स्वरूप में कैसे स्थित हुआ जो उसके मल थे वो सारे हट गए जो प्रकृति थी सूक्ष्म शरीर था आदि वो सब हट गए और वो केवल अपना खुद खुद रह गया उससे तो युक्त तो हो रहा है उससे तप्त तो हो रहा है लेकिन है अपने ही स्वरूप में ब्रह्मम रूपम आदत् प्राकृत संपर्क विमुक्त है सन स्वकीय चिथि रूपम अपनी अपनोती तो प्रकृति के संपर्क से हटके जैसे कि मैल हट जाता है सोने का ऐसे प्रकृति के बंधन से हट करके और केवल अपने रूप में चिति रूप में वो आ जाता है आगे आठवां सूत्र संकल्पादय तो है ये जो मुक्ति में अवस्थाएं आती हैं, ये कैसे प्राप्त होती हैं, तो उसके लिए कहा गया कि संकल्प मात्र से होती है संकल्पादेव तो क्योंकि ऐसी श्रुति मिलती है शास्त्र इस बात को कहता है ये तो शास्त्र का कथन क्यों करते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है इसमें और अनुमान भी नहीं हो सकता है तो फिर प्रमाण क्या बचेगा श्रुति ही बचेगी शब्द प्रमाण ही यहाँ पर हमारे को प्राप्त हो सकता है तो इसलिए कहाता श्रुति है जैमिनी मते खलू आत्मा मुक्तावस्था ब्राह्मेण रूपेण अवतिष्ठते तो मुक्तावस्था में ब्रह्म के स्वरूप में वो स्थित होती है तब तक ब्राह्म्य रूपे तस् यमाचारित्व ऐश्वर्य भवती तो ब्रह्म रूप होने के बाद में जो उसमें कामाचारित्व होता है ऐश्वर्य होता है इच्छा अनुसार कहीं आना जाना उत्कृष्टता होती है वो क्या है तो उसके लेखा तर्वेश लोकेशु कामचारो भवती यही ऐश्वर्य उसका कामचारित्व नाम का एक ऐश्वर्य की उसका सब लोगों में काचार हो जाता है कहीं भी आ जा सकता है कहीं भी आ जा सकता है नहीं तो ये इतना बड़ा बंधन लगता है कि दूसरे के अनुशासन में चलना वैसा ही करना आदमी पूरा त्रस्त हो जाता है ना उससे कंटाल जाता है गुजराती में बोले कंटाल जाता है कंटाल गया कांटा जैसे लगता है बिल्कुल अंदर से ऐसा हो जाता है ब्रह्मचारी थे एक बहुत दिनों से रह रहे थे गुरुकुलों में बचपन से उनको भेज रखा था तो फिर तो मन उछड़ जाता है जाने के फिर आए बाल बना रखे थे तो अब गुरुकुल में फिर से आए हो तो बाल तो कटवाओ बाल कटवाओ तो, तो बोले जिंदगी भर यही करता रहूंगा क्या मैं <laughs> इतना बड़ा हो तो गया मैं मैं यहाँ नहीं रह सकता यहाँ से चले गए थे यहां से चले गए फिर आ गए नहीं फिर मैं आऊंगा आए दो चार दिन ही हुए कई दिन से बाल नहीं काट रखे थे तो बड़े बड़े बाल हो रहे थे तो मैंने वैसे ही मैंने कहे बाल काट लेना तो कई दिन हो गए, तो मन वैसे तो हो रहा था कि भाई अब यहाँ आकर के फिर अब पता नहीं क्या सोच के तो आ गए थे अब पता है यहाँ ये नियम है लेकिन फिर चले गए क्या ये वाक्य बोला था उन्होंने <laughs> तो ये तो कुछ महीने पहले की घटना है आप सब जानते हैं उस ब्रमचारी जी को तो कितना आक्रोश मन के अंदर आ जाता है ना बचपन से ही इन्हीं नियमों में चल रहा क्या अब भी मैं करूंगा अब मान लो बाईस तेईस चौबीस साल के हो गए और चौबीस साल का तो पूरा बड़ा युवक हो जाता है और स्वतंत्रता होनी चाहिए बिल्कुल ये क्या यहाँ आकर के तो विद्रोह एक मन के अंदर आ जाता है कि नहीं अब मेरे को अकेले रहना है तो मुक्ति में सारा का सारा बंधन छूट जाता है तो संकल्प रूप से जाते हैं अब वो मुक्ति तो पता नहीं कब मिलेगी इसलिए हर कोई मुक्ति चाहता है मुक्ति चाहता है ना तो मुक्ति हर आत्मा चाहती है उसकी पुष्टि के लिए कई जने तो ऐसे बोलते हैं कि क्योंकि हम दुख रहित स्थिति चाहते हैं दुख रहित स्थिति चाहते हैं हर कोई चाहता है मतलब मुक्ति को हर कोई चाहता है और दुख रहित सुख चाहते हैं पूर्ण सुख चाहते हैं इससे भी पता लगता है कि हम मुक्ति चाहते हैं हर आत्मा मुक्ति चाहता है इसका अपवाद ही नहीं है कोई भी जीवात्मा मनुष्य है मनुष्य तक तो उसमें ये एक बात भी ये भी महत्वपूर्ण है कि हम बंधन रहित तो होना चाहते हैं हम स्वतंत्र होना चाहते हैं किसी भी बंधन से मुक्त तो होना चाहते है और तो बंधन है तो दुख लगेगा ही वहां पर तो इसलिए किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते है हाँ लेकिन बंधन में तब रहता है जब बंधन में ही सुख लगने लगता है और तो पता है कि स्वतंत्र रहेंगे तो फिर गड़बड़ होगी ये जो हम इतने अनुशासन में रह लेते हैं समाज में परिवार में उसका कारण ही यही है कि उस बंधन में ही हमें सुख दिखाई देता है सड़क पे चलते हैं तो उस बंधन में ही हमें हित दिखाई देता है कि ठीक गति से चलो ठीक दिशा में चलो बाई बाई तरफ जो भी है तो वो नियमों का पालन करो उस बंधन में हमें सुख दिखाई देता है लेकिन छूट कर दे तो बंधन चाहता नहीं है व्यक्ति कोई भी नहीं चाहता है और यही मुक्ति का है तो इससे सिद्ध होता है ना कि हर व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाने को ही तत्पर है तो ऐसे में कोई पूर्ण मुक्ति को नहीं प्राप्त कर रहा हो लेकिन छोटी सी मुक्ति अगर उसको मिल रही हो तो उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए सहायता नहीं करनी चाहिए अब पंखियों को भी देख लो घोंसले में बैठे रहते हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे चीची -ची करते रहते हैं और उड़ नहीं पाते तो जैसे ही थोड़े पंख होते हैं तो उड़ के जाना चाहते हैं ना वो हर कोई उड़ के जाना चाहता है अपने पंखों पे फिर तो तब से सर्वेशु लोकेशु कामचारो भवती तत्कलू संकल्पा देवतु भगवती नहीं प्रयत्नम प्रयत्न अपेक्षते संकल्प मात्र से होता है कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता और इस संसार में जो स्वतंत्रता है उसके लिए तो हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है क्योंकि बंधन में डालने वाले बहुत बैठे रहते हैं दूसरे देश हमें बंधन में डालेंगे और व्यापारी हमें बंधन में डालेंगे या हमारे आसपास के लोग हमें बंधन में डालेंगे वो तो बंधन में डालने के लिए तैयार बैठे ठीक है तो हमें स्वतंत्र रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है विशेष प्रयत्न करना पड़ता है तब तो स्वतंत्र रह पाते नहीं तो नहीं रह पाएंगे नहीं।, नहीं।, नहीं तो साथ में रहते रहते यदि कोई दूसरे के अनुसार ही चलता चला जाए तो दूसरा उसको वैसा ही चलाता रह, चला जाता वो तो वैसा ही चलता रहेगा जिंदगी पर ऐसा ही चलता रहेगा और उससे छूटना है तो प्रयत्न करना पड़ता है और मुक्ति का मुक्ति की स्वतंत्रता ऐसी है कि वो संकल्प मात्र से होता है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है न संकल्पम अंतरे न तत्र मुक्तो भवती मुक्ति में सं, इस संकल्प के बिना नहीं रहता है यानी संकल्प तो रहता ही है वहां पर और इसलिए सांकल्पिकम शरीरम इसलिए वहां जो होता है भवती सांकल्पिक शरीर होता है वास्तव तो में वैसा कोई शरीर नहीं है प्रकृति वाला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर लेकिन फिर भी एक शरीर की परिकल्पना की गई वहां पर कैसा शरीर है वहां पर संकल्पिक शरीर है एक संकल्प संकल्प वाला जैसे किसी का कल्पना लोक होता है विचारों का लोक होता है किसी का संकल्पों का लोक होता है मैं ऐसा करूंगा ये करूंगा वो करूंगा अपना अपना एक लोक बना लेते हैं ऐसे ही वो एक शरीर बन जाता है हमारा संकल्पिक शरीर वो तो वहां रहता है संकल्पिकम शरीरम तथा ही दयानंद दर्शिना महर्षि प्रतिपादितम महिद में, में भी इसी शब्द का प्रयोग किया है नवम में कि मुक्ति में संकल्प मात्र शरीर होता है अब इस शरीर शब्द को देख करके फिर मन में आने लगता है कोई ना कोई तो शरीर है अब वो शरीर क्या है तो ये सोचते हैं कि आत्मा से भिन्न होना चाहिए वो कोई शरीर क्योंकि तो जब हम शरीर की बात करते हैं तो चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर वो आत्मा से भिन्न ही होता है उसको आत्मा से भिन्न ही देखते तो वहां जब शरीर शब्द आता है तो ये लगता है कि आत्मा से भिन्न कोई और होना चाहिए अरे आत्मा से भिन्न नहीं है वो आत्मा स्वयं ही उस शरीर के रूप में आता है जो शरीरों के वर्णन में सत्या प्रकाश में लिखा है उसमें एक अभौतिक शरीर जो लिखा हुआ है प्रकृति से रहित जो शरीर लिखा हुआ है वो आत्मा को स्वयं को भी एक शरीर लिखा हुआ है वहां पर स्वयं अपने आप में खुद भी अपने आप में एक शरीर होता है तो तश्रुते तस् श्रुति वचनाती तर सिद्ध्य अस््रुति वचन क्या है यम यम काम कामते सो अ संकल्पाद समुत्तिषति संपन्नो महियते तो जिस जिसकी वो वहां पर कामना करता है तो वो इसका संकल्प से ही सिद्ध हो जाता है और तेन संपन्न और उससे जब वो संपन्न हो जाता है तो महियत है बड़े बड़पन और महान स्थिति को बड़ी स्थिति को प्राप्त कर लेता है और एक और वचन दिया श्रीणवन श्रोतम भगवती मनवानो मनोभवती ऐसे बहुत सारी चीजें तो सत्याप्रकाश में भी ये दिया है शतपथ ब्राह्मण का वचन है श्री को ठीक कर लीजिए तो सुनता हुआ वो स्वयं ही श्रोत्र बन जाता है अभी हम सुनते हैं तो हम स्वयं श्रोत्र नहीं बन जाते एक तरह से हमारे पास ये स्थूल कान होते हैं सूक्ष्म श्रोत्र इंद्रिय होती है ये साथ में रहते हैं ये श्रोत्र साथ में रहते हैं लेकिन वहां पर और तो कुछ होता नहीं है तो आत्मा जो सुनता है वो स्वयं ही अपने आप में श्रोत्र बन जाता है और यहां भी आप परिकल्पना करें कि इस कान सुना, से सुना सूक्ष्म इंद्रिय से युक्त और आत्मा सुन रहा है तो आत्मा में भी कुछ कान तो होगा तभी तो वो सुन रहा है आत्मा कैसे सुन पा रहा है ये तो चलो स्थूल हो गया कान अंदर आत्मा कैसे सुन पा रहा है कैसे सुन पा रहा है वो कुछ काम तो होना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसे ही वो कैसे रस ले पा रहे है कैसे सूं पा रहे है कैसे देख पा रहा है कैसे स्पर्श कर पा रहे है तो ये जो सारे गुणों को ग्रहण करने की सामर्थ्य है इन सब गुणों को ग्रहण करने की जो आत्मा की अपनी सामर्थ्य है उसी को यहाँ पर स्त्रोत्र और ये इन सब नामों से कह दिया जाता है है वही उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है वो तो जो चौबीस शक्तियां हैं आत्मा की मुख्य शक्ति एक ही लेकिन व्याख्या करें तो वो चौबीस शक्तियां हैं ये आत्मा का अपना ही स्वरूप होता है स्वयं अपने आप में होता है अतिरिक्त नहीं होता है उसी के लिए यहाँ पर जो कहा श्रेणवन श्रोतम भवती मनवानो मनोभवती इसमें कई बार ये प्रश्न आता है कई जने करते हैं कि भाई मुक्ति में भी क्या कामनाएं शेष रहती है वहां जाकर के भी कामना करते हैं और कामनाओं से क्या होता है कामनाओं से तो दुख होता है कामना ही तो बंधन का कारण है बंधन के कारण जब अलग अलग ढंग से बोलते हैं जब कामना पे बोलने लगते हैं तो बोले इच्छा ही तो सारे बंधन का कारण है कामना ही तो ये बंधन का कारण है जिसकी इच्छा नहीं है कामना नहीं है उसको काय का बंधन काय का दुख तो कामना ही सब रोगों की जड़ है सब दुखों की जड़ है इतनी कामना करते हैं पूर्ति होती नहीं है और फिर कामना की पूर्ति के लिए भागते रहते हैं ये करो वो करो तो उस जंजाल में फंस जाता है व्यक्ति और दुखी होता रहता है तो ये सारा सुना हुआ होता है तो ये मुक्ति के लिए कामना से रहित होना है और मुक्ति में जाएंगे तो फिर वहां ये जब वर्णन होते कि यहां भी आकर के वही कामना है तो कामना है तो यहाँ पर भी दुख होना चाहिए बोले जब परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो अब कौन सी कामना शेष बची है क्यों ये इधर देख सुन रहा है ऐसे जैसे कि हम लोग इधर उधर देखते सुनते भटकते हैं इंद्रियों का प्रयोग करते हैं ऐसे तो ही मुक्तात्मा क्यों कर रहा है उसको क्या सुनने की जरूरत है और संगीत सुनने की जरूरत है उसको मिठाइयों के रस लेने की जरूरत है पुष्पों की गंध सूंघने की जरूरत है क्या जरूरत है वहां पर ये क्यों कर रहा है ऐसा वहां तो परमात्मा का आनंद आ गया और जब शुरू में बताते हैं तो यही सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब परमात्मा का आनंद आ जाएगा तो संसार के सारे सुख भी पड़ जाएंगे और तो वहां जाकर के फिर वो कब का ही काम कर रहा है ये तो परमात्मा में तो ये शब्द स्पर्श गंध है नहीं लेकिन फिर भी ये श्रेणम श्रोत्र भगवती मनमानो ये सब सारे वर्णन मिल रहे हैं क्यों ऐसा तो उसका एक ही उत्तर समझ में आता है कि संसार में ही शब्द स्पर्श रूप्रसगंध है और उसको वो देखता है जानता है लेकिन वो इन शब्द स्पर्श रूपंध में सुख लेने के लिए नहीं जान रहा होता है इनको उनकी इच्छा इनका इनको समझने जानने की दृष्टि से नहीं है वो तो वो कर चुका लेकिन इनके माध्यम से वो परमात्मा को जानना चाहता है परमात्मा ने कैसी कैसी सुगंध बनाई है ये परमात्मा का कर्तृत्व परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का रचना धर्म वो जानना चाहता है परमात्मा को ही जान रहा है वो और प्रकृति को नहीं जान रहा है वास्तव में ऐसे ही जितने लोक लोकांतरों में जाता है अव्याहत गति से सूर्य में जाता है और सूर्य को देख के क्या करना है उसको और क्या अतिरिक्त मिल जाएगा जब परमात्मा का आनंद वैसे ही आ रहा है उसको जान के क्या मिलेगा लेकिन जिस परमात्मा का इतना आनंद आ रहा है वे इतना प्रिय है उसको अधिक से अधिक जानने की इच्छा करती है जो हमारा प्रिय होता है उसको हम अधिक से अधिक जानना चाहते हैं उसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो ऐसे ही परमात्मा को वो अधिक से अधिक जानना चाहता है प्रकृति उसका लक्ष्य नहीं होती माध्यम एक बन रही है तो जैसे कि किसी व्यक्ति को हमें जानना हो और वो अगर चित्रकार है तो उसकी चित्रकारी को देखने लग जाते हैं चित्र को नहीं जान रहे वास्तव में हम उस व्यक्ति को जान रहे हैं। ऐसे उसकी कविताओं को देखने लग जाएंगे उसके लेखों को देखने लग जाएंगे उसके कर्मों को जानने लग जाएंगे वो कर्मों में रुचि नहीं है वास्तव में वास्तव में तो उस व्यक्ति में रुचि है जिसको हम जानते हैं बिल्कुल ऐसा ही मुक्ति में भी हमें समझना चाहिए नहीं तो दोष आएगा अगर हम ये कहने लगे वो फिर और क्या करेगा निठल्ला चलो देख ही लेते हैं इधर उधर ये देखने का प्रयोजन क्या है <laughs> कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए यूं ही इधर उधर ताँ झाक कर रहा है उसका क्या मतलब है तो आगे देखिए और जब वो मुक्ति में रहता है तो और क्या होता है तनवे सूत्र में कहा अतए वच अन्याधिपति वहां पर मुक्ति में उसका और कोई अधिपति नहीं होता है और कोई अधिपति नहीं है जिसका ऐसा वहां पर होता है दो तरह से अर्थ लेते हैं इसका एक तो इस संसार में रहते हैं तो हमारे तरह तरह के अधिपति होते हैं अधिकारी पुलिस वाला और ये वो घर में भी और सब कोई ना कोई अधिपति हमारे ऊपर बैठा हुआ रहता है सिर पर चढ़ के बैठा हुआ रहता है अधिपति अधि मतलब ऊपर बैठ करके जो पति बन जाता है हमारा अधिपति <laughs> कुछ ऊपर से पति बनते हैं कुछ नीचे से भी पति बन जाते हैं रहते नीचे हैं लेकिन नियंत्रण में कर लेते हैं ऊपर को जैसे कर्मचारी किसी अधिकारी को नियंत्रण में कर लेता है या बच्चे माता पिता को नियंत्रण में कर लेते हैं वो माता पिता के भी बाप बन जाते हैं नियंत्रण करने वाले बन जाते हैं वो एक बात है लेकिन जो अधिपति है ऊपर बैठ करके है तो यहाँ पर अनन्या होता है कोई अधिपति नहीं कोई सिर पर चढ़ करके नहीं बैठेगा नहीं आपको तो यही करना है यही करना है एक तो यह अर्थ है क्योंकि परमात्मा भी वहां पर छूट करता है परमात्मा वहां अपना कोई अधिपतित्व तो नहीं दिखाता है जो अधिपतित्व तो उसको दिखाना था वो जब हम बंधन रहते दिखा लिया खूब उसने नियंत्रण करना है स्वामित्व तो है अब मुक्ति में क्या वो नियंत्रण कर रहा है कुछ भी नहीं तो एक दृष्टि से कोई भी अधिपति नहीं होता है और दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि अन्य कोई अधिपति नहीं होता केवल ब्रह्म ही उसका अधिपति होता है एक ही अधिपति होता है यहाँ तो बहुत सारे अधिपति होते हैं हमारे दोनों तरह से देखते हैं भाष्य देखिए अतः कारण तदा सो अनन्य अधिपति इस कारण से वो अनन्य अधिपति वाला होता है न ही तदानीम स स्व अन्यम अपेक्षते अपनी गति में इच्छा अनुसार आने जाने में किसी की अपेक्षा नहीं रखता किसी की स्वीकृति की अपेक्षा नहीं है किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं है जब जी चाहे चल दो जब चीज है किसी को सूचना देके भी नहीं जाना होता ना तो पूछ न तो पूछ और न सूचना देनी कुछ भी नहीं, नहीं उसका संकल्प किया कामना की और देखो तो कितनी अच्छी स्थिति है मूर्ति के अंदर आगे यश्च तस् काम पूर्त आधिपत्यम कुर्या कोई ऐसा अधिपति नहीं होता जो उसकी कामना की पूर्ति में उसका अधिपत लगाए अधिपतित्व लगाए कामना की पूर्ति करे और साथ में ये भी देखो मैंने करवाया था आपको मेरे कारण से हुआ है ये माता पिता भी कहने लगे कि भी हमारे कारण से आज पढ़ा तो इतना इतना बड़ा हो गया आज हमारे सिर पे चढ़ता है तो वो जताएगा व्यक्ति जो भी करता है तो अधिकतर जता ही देते हैं वो परमात्मा वहां कोई जताने वाला नहीं है कि ये जो तुम्हारी कामना पूर्ति की जा रही है देखो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी जताने में भी दुख होता है ना बोले किया था उपकार किया था अब जता क्या जताया तो बोले वो, वो तो सारा समाप्त कर दिया आपने उक्तम ही सबसे सर्वेश कामचारो स्वराट हो जाता है जो तो अपने आप में प्रकाशित हो जाता है अपने आप में समर्थ होता है और उसका सब लोगों में कामचार होता है कोई लोग बचता नहीं है जहां वो ना जा सकता हो सब जगह पापमनो अपहत्य स्वराज्यम आधिपत्यम परियेती तो सब पापों से छूट करके अपने स्वराज्य अपने राज्य उस आधिपत्य को घूमता है वो वो अपने आप में अधिपति समझता है जितने वहां पर है मुक्तात्मा वो सभी अपने आप में अपने को अधिपति समझते हैं जैसे पिता हो और उसके नीचे बच्चे हो तो बच्चे अपने आप को पूरा शेर समझते हैं कि भाई पिता है हमारे सामने ऐसे वहां सब अपने आप में शेर है अपने आप में अपना अपना सप्ताह राज्य है इसका होता है या एवं बेदर जो इस प्रकार से जान लेता है इस प्रक्रिया को जान लेता है तो मुक्त तो ऐसा हो जाता है अब ऐसी स्वतंत्रता यहां जो स्वतंत्रता होती है हमारी उसमें हम खुद फंस जाते हैं इस यहां संसार में जो हम स्वतंत्रता है जो थोड़ी स्वच्छंदता में चले जाते हैं स्वतंत्रता से खाएंगे पिएंगे स्वतंत्रता से दिनचर्या करेंगे और स्वतंत्रता से ही चलेंगे जब चाहे सड़क पे मोड़ लेंगे कोई सूचना इंडिकेटर नहीं तो ये स्वतंत्रता ये स्वच्छंदता हमारे लिए बाधक बन जाती है इस संसार में इसलिए फिर हम प्रतंत्रता में बंधन में ही सुख देखते हैं। एक दूसरे का लेकिन वहां मुक्ति की स्वतंत्रता किसी तरह से बाधक नहीं बनती है वहां कोई दुर्घटना नहीं होने वाली कहीं भी आएंगे जाएंगे और वाई उड़ते हैं तो भाई हाँ अब आप उड़ सकते हो और अब आप आ सकते हो नीचे कोई सूचना और तंत्र वहां कुछ जरूरत नहीं है कहीं भी कुछ जाओ कहीं भी कुछ आओ कहीं कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि बिल्कुल अकेले चल रहे हो किसी से कोई बात नहीं निर्बाध रूप से स्वतंत्र रूप से ये मुक्ति का स्वरूप हुआ वहां मुक्ति में ऐसी स्थिति बनती है राज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम Oh बसाधार सादर वातावरण रूम से